एक सलजम का बगीचा एक परिवार था जिसमें माँ पिता एक बड़ी लड़की एक बीज का लड़का और एक बहुत छोटी लड़की थी वे एक छोटे घर में रहते थे जहाँ उनके पास बगीचे के लिए सिर्फ छोटी सी जगह थी कोई बात नहीं माने कहा हमारे पास केवल एक ही बीज है वो भी सलजम का बीज कोई बगीचा न होने से कम से कम एक सलजम का बगीचा ही बेहतर है पिता ने कहा मैं एक सलजम के बगीचे के लिए मिट्टी खोदूंगा मैं एक सलजम के बगीचे में बीज बोऊंगी माने कहा मैं एक सलजम के बगीचे में पानी डालूंगी बड़ी लड़की ने कहा मैं उसमें हर दिन पानी दूँगी मैं एक सरजम के बगीचे की निंदाई करूंगा लड़के ने कहा मैं उसकी हर दिन निंदाई करूंगा मैं क्या करूं? छोटी लड़की ने पूछा अरे तुम भी कुछ करने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए मैं भी जरूर कुछ कर सकती हूँ क्या करे फिर पिता ने मिट्टी खोदी और माँ बीज खोया हर दिन बड़ी लड़की ने एक सलजम के बगीचे में पानी दिया हर दिन लड़के ने उसकी निंदाई की हर दिन छोटी लड़की सलजम के पास जाकर फुसफुस आई उसने कहा छोटे सलजम उगो बड़े हो छोटे सलजम बड़े हो और स्वादिष्ट बनो फिर छोटा सलजम बढ़ा वो बड़ा और बड़ा होता गया बड़े हो छोटे सलजम छोटी लड़की फुसफुसाई। फिर बल... सलजम बड़ा और बड़ा होता गया बड़े हो जाओ छोटे चो... सलजम छोटी लड़की फुसफुसाई। फिर सलजम बड़ा और विशाल हो गया एक दिन पिता जब काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा सलजम इतना बढ़ गया था कि वह उनके घर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया था फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलाया और कहा अब हमें सलजम को उखाड़ना चाहिए फिर उन्होंने सलजम पकड़ा और उसे जोर से खींचा लेकिन उस विशाल सलजम को उखाड़ नहीं पाए मैं मदद करूंगी माँ ने कहा माँ ने पिता को पकड़ा जिन्होंने सलजम को पकड़ा और फिर उन्होंने ज़ोर से खींचा लेकिन वह दोनों उस पर विशाल उस बड़े विशाल सलजम को उखाड़ नहीं पाए मैं मदद करूंगी बड़ी लड़की ने कहा फिर लड़की ने अपनी मां को पकड़ा माने पिता को पकड़ा जिन्होंने सलजम को पकड़ा और फिर उन्होंने ज़ोर से खींचा लेकिन इन तीनों मिलकर भी उस बड़े सलजम को उखाड़ नहीं पाए फिर लड़के ने कहा मैं मदद करूंगा फिर लड़के ने अपनी बहन को पकड़ा लड़की ने अपनी माँ को पकड़ा माँ ने पिता को पकड़ा जिन्होंने सलजम को पकड़ा और फिर उन्होंने जोर से खींचा लेकिन वे चारों मिलकर भी उस विशाल सलजम को उखाड़ नहीं पाए मैं आपकी मदद करूंगी अंत में छोटी लड़के ने कहा अरे तुम मदद नहीं कर सकती हो उन्होंने कहा तुम अभी बहुत छोटी हो हाँ मैं मदद कर सकती हूँ छोटी लड़की ने कहा फिर वो सलजम के पास गए और उस पर हाथ फिरते हुए बोली छोटे सलजम अब तुम बड़े हो गए हो अब तुम पक गए हो अब तुम्हारा मिट्टी से बाहर आने का समय हो गया है छोटे सलजम ऊपर आओ फिर छोटी लड़की ने अपने भाई को पकड़ा लड़की ने अपनी बहन को पकड़ा लड़की ने अपनी माँ को पकड़ा मा ने पिता को पकड़ा जिन्होंने सलजम को पकड़ा और फिर सबने जोर से खींचा सबने मिलकर जोर से खींचा और इस बार वो सलजम विशाल सलजम उखड़ कर बाहर आ गया और जब उन्होंने उसे खाया तो बेहद स्वादिष्ट था कम से कम उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा